भाइयों और बहनों कैसा अच्छा हो अगर हम सब जैसे मेरा भाई ने गाया ऐसे हम कर सकते हैं हम अगर सब ईश्वर से कहें दिलधारी जला तो ईश्वर का ही नाम है कि हमको चाकर रखो तो उसमें तो चाकली के लिए क्या मांगा वो मीरा बाई ने तो बता दिया है उसी भजन में तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारे सब जितने दुख है वो जा सकते हैं, ये तो मैंने कोई कहा नहीं था कि आज का ये भजन होना चाहिए लेकिन हुआ तो मैंने देखा और ये तो मैं अभी आपको कहने वाला हूँ इस पर से खुल जाएगा जूनागढ़ की बात आप लोगों ने देखी और मैंने भी देखी आप जानते होंगे इससे अधिक मैं जानता हूँ सरदार तो मुझको मिली नहीं है उसी लड़की तो मिल गई लेकिन वो तो मेरे काम में फंसा था पीछे मुझको पानी बच जाना था तो कोई बात तो हो नहीं सकती वो बिचारी वो करने वाली थी लेकिन मुझको दो आए है हैं सही वहाँ से एक तो देबर भाई देवर भाई तो मेरे साथ बहुत काम किया है और वहाँ काठियाबाद राजकीय परिषद है उसके बावजूद तो उन्हीं के हाथ में है और पीछे ये जो वहाँ वो गवर्नमेंट चला रहा है सामरदास गांडी तो उनके कोई सीखने के कुछ भी है वो दूट आ रहा कि जैसा आप पसंद करें ऐसे ही हमने तो कोई जाति नहीं की कुछ भी नहीं की लेकिन अभी तो जूनागढ़ में हमने प्रवेश कर लिया और लोग का राज्य उसमें तो कोई तो हैं बड़ा दिन मनाते हैं मेरे नजली को बड़ा दिन मनाने जैसी कोई चीज नहीं उसमें है क्या हर जगह पे लोग का ही राज होना चाहिए तो वो कहते हैं कि लोग का राज्य भी हो गया अभी उसमें तो हार्वे साहेब है वो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वहां के प्राइम मिनिस्टर साहब वो सिंध में बैठे है भुटो और नवाब साहब बोबी सिंह में बैठे हैं, तो जो भी हो गया है हार वे साहेब ने कहा बोटो साहब ने कहा इस पर से हम ऐसा ही माने कि उसके पीछे हार तो कायदे अजम का भी होना चाहिए होगा अगर ये है तो मुझको ऐसे लगता है कि शायद अब हम कुछ चेंज भी बेच सकें क्योंकि वहाँ सारे पाकिस्तान के बागडोर तो चैना साहेब के हाथ में है होने तो नहीं चाहिए एक आदमी के हाथ में लेकिन है है उनकी बहादुरी से जो कुछ भी है उन्होंने ये कर रखा है कि आज सिवाए उसके कुछ काम चल नहीं सकता है ऐसा नाम नहीं है वो तो या तो एक तो आपका गवर्नर जनरल तो, तो बैटल वो तो माउंट बैटर साहेब है वो तो शून्य है अगर वो तो अंग्रेज है इसलिए उसको तो शून्य बनना ही चाहिए शून्य न बने तो उसका काम चल नहीं सकता है और मेट्रो उसका गवा हूँ वो तो शून्य बट बैठे तो उसका, तो तो उसका प्राइम मिनिस्टर कहें डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कहें वो करने वाले वो है तो आज चले गए तो भी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं है प्राइम मिनिस्टर उनको इजाजत दी तब तो गए है तो उसका पुत्र है वो तो है तो नहीं पुत्र लेकिन ऐसा ही कहो कि पुत्र से भी अधिक है इस तरह से उसको पाला है उसको पोसा है तो उसके जाहिर है और पीछे है जो शायद शायद तो कहता हूँ कि अगर इंग्लैंड के बादशाह को आज भी कोई पुत्र हो तो पीछे उसको नहीं मिल सकती है अगर न हो तो उनको गद्दी मिलती है इसके साथ उसकी शादी होती तो बनी हो तो बड़ी बात होगी बड़ी बात हो गई तो कौन माता पिता होंगे जो तो ऐसे विवाह में जाना न चाहे लेकिन उनको तो ऐसी चिट्ठी के चाकर है वो बन गए हैं जो तो उनकी इजाजत मिली तब तो जा सकते थे तो उनकी इजाजत मिली और अभी आज चले गए और तारीख भी मुकर हो गई है कि उनको चौबीस तो तारीख को इसी महीने आकर वापस बैठना है तो पंद्रह दिन की इजाजत लेकर वो गए हैं वो माउंट बैठो साहेब वो उसका सबक ये नहीं है कि वो गवर्नर जनरल है उसकी हैसियत से उनको कुछ ज्यादा है लेकिन वो क्योंकि जरा है क्योंकि आज की जो मुस्लिम लीग है उसको उन्होंने बनाई है इसलिए वो है तो अगर वो कहें और उसका हाथ है ऐसा मानकर बैठा हूँ तब से मैं समझूंगा कि शायद अब हमारा सारा दो तीन है जूनागढ़ काश्मीर और हैदराबाद उन तीनों का फैसला कुछ अच्छा हो जाए अब उसमें वो सब शरीक रहें अगर वो शरीक रहें तो बचे पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान कहो इंडियन यूनियन कहो तो वो मिलजुल कर कुछ काम करें तब तो, तो बड़ा भारी काम होता है तो मेरी तो ये उम्मीद रहें और उसमें आप लोग सब शामिल कि तो हमारी उम्मीद तो ऐसी है कि ईश्वर से मांगे वो हमारी उम्मीद दूसरे किसी से तो मांगने नहीं है तो हम तो ऐसा ईश्वर से मांग लें कि वो अच्छी हिदायत साहेब को करें सब मुसलमानों को करें और जहाँ हमारी है उसको हिंदू को सिखों को रास्ते से चले ये तो मैं आपको कहना चाहता था लेकिन सबसे बड़ी बात तो आज कहना है वो तो पानीपट की है आपको कल बता दिया गया था मैं तो बोल नहीं सकता था क्योंकि तो पानीपत में मुझको बोलना था बारह मेरा माउन खुला <coughs> तो वहाँ के लोगों को देखना था मुसलमानों को हिंदू को मुसलमान जो जिस तो जख्मी हो गए वो जिस अस्पताल में पड़े हैं यहाँ से राजकुमारी ने डॉक्टरों भेजे कंपाउंडर भेजे नर्सिस भेजे सब सामान भेजा दवाई वगैरह इससे और मैंने तो डॉक्टर उठा तो मेरी भलाआ था तो वो उसको ऑपरेशन करता था तब मैंने लिखा वो भयंकर ऑपरेशन था और कोई एक जगह पे नहीं यहाँ हुआ था यहाँ इजा हुई थी यहाँ इजा हुई थी यहाँ में सब ऐसे मरीज वो सब कोई गोली के बाहर से मरे थे ऐसा नहीं था वो तो हम जाहिल बन जाते हैं तो ऐसा ही होना और उन्हीं लोगों ने कुछ गुना किया था ऐसा मैंने सुना नहीं हुआ मेरे साथ मुरान साहब आए थे उन्होंने कहा मैं रोज तो उन्होंने कहा मैं भी आता हूँ राजकुमार ने कहा मैं आऊँगी लेकिन राजकुमारी दूसरे काम में फंस गई टूट नहीं आ सके मनोन साहब आए अच्छा हुआ तो वो भी आए उन्होंने भी देखा पीछे वहाँ से हम चले गए तो तीसरे जगह पर सबको मिलने का रखा था तो हम तो जो वहाँ के बड़े बड़े मुसलमान थे को मिले इसी एक ही कमरे में वो सब दूसरे भी बैठे थे पीछे वहाँ के जो हिंदू उनको भी मिला और पीछे जो जो शरणागत है शरणार्थी है और उनके जो तो अगुवा थे तो उसमें सिख थे हिंदू भी थे और बड़ी बहस उन्होंने सुनाई मैंने ये देखा कि वो बहस तो खूब सुनाते थे अपने दिलों में जो तो गुआ था वो निकाला गुस्सा था वो भी निकाला yes. लेकिन मैंने ये देखा कि उनके दिलों में मोहब्बत तो अच्छी है अच्छा है वो तो मोहब्बत भूल जाए तो भी भूल सकते थे गुस्सा करना चाहती तो कर सकते मेरे पर तो खूब गुस्सा कर सकते थे लेकिन हुआ नहीं ऐसा उन्होंने तो ऐसा मैंने उनकी आंखों में वो तो तो बात सुनी वहाज ऐसा लगता है कि करीब बीस हजार शरणार्थी पड़े मोद को तो बहुत गरल हुआ की वहां शरणार्थी बीस हजार की कि किसी में बुलाई नहीं थे वहां के डी सी है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है सब ने कहा मैंने तो कल आज ही देखा तो सब ने कहा कि ये तो बहुत भले हैं और जो मुसलमान आए थे दिन घुसर गए तो थे उन्होंने भी कहा कि अगर ये डीसी शायद नहीं लेते और ये शायद नहीं लेते तो हम नहीं जानते है कि हमारी क्या हाल होने वाला था लेकिन उन लोगों ने जितना हो सकता था इतना बचा लिया बाकी तो वो तो थे थे तभी भी तो ऐसा हुआ तो सही खून तो तो हुई, उन्होंने तो भी कह दिया, वो सारा जब तक हम बैठे थे तो वो भी बैठे थे उन्होंने भी कहा कि भाई ये तो हो तो गया इसको अगर हमारी शर्म का वो तो हो सकती है लेकिन आज ऐसा एक हादसा बन गया है कि किसी कोई उसको रोक नहीं सकता था हमने तो बहुत रोका और यहाँ तो हिंदू मुसलमान में कोई झगड़ा ही नहीं होता है हाँ वो कोई दफे भाई भाई बेचते है तो कर लेते हैं लेकिन नहीं आज कुछ झगड़ा हो गया एक ने कुछ वो कसी की या तो कुछ बाजा बताया हिंदू ने मस्जिद के पास तो कुछ लाठिया चल गई खत्म हुआ पीछे वो भूल गए ऐसा मुसलमानों ने कहा ऐसे वहां के जो तो बड़े बड़े हिंदू वो गए उन्होंने भी तो कहा तो हमारे बीच में कभी झगड़ा की बात है थी। और आज भी हमारे बीच में तो झगड़ा ही यहाँ तक कहा हिंदुओं ने अगर ये मुसलमान सब यहाँ से चले जाए तो हम जानते नहीं है कि तो हम क्या करेंगे क्योंकि तो हम तो सिर्फ तजारत करने वाले हैं। लेकिन मुसलमान है वो तो कारीगर है कारीगर भी आला के। वो कुछ अच्छे बर्तन बनाते हैं नक्सीदार वो भी पैसा उनका बड़ाई भी वो है लोहार भी वो है और खासी वो कमलिया बनाते हैं तो वो कमरिया तो, का तो बहुत बड़ा व्यापार चलता है तो व्यापार तो वो लोग करते हैं लेकिन मुसलमान जो कारीगर है चुलाहा लोग है तो काफी भरे हैं, और वो सब बड़ी अच्छी कमरिया बनाते हैं थोड़ी तो उन्होंने मुस्कुन भेज दी बेची, लेकिन उनके पास अभी भी शायद दो लाख रुपया की तो पड़ी है और काफी तो उन्होंने हमारी हुकूमत को तो दे दी क्योंकि हुकूमत को जितनी चले मिली उतनी तो चाहिए ये उनके हाल है तो वो सब अगर भाग जाए वहाँ से सब तो नहीं गए हैं काफी तो चले गए तो वो जो तो वहाँ तिजॉरिटी है हिंदू उसका काम चल नहीं सकता है उन्होंने कहा कि हम तो तिजॉरिटी से बात कुछ कर नहीं सकते एक भी खीला लगाना है तो हथोड़ा तो चलाना चाहिए वो नहीं चला सकते ऐसे हमारे हाल है तो हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनको जाना चाहिए लेकिन वो अभी टुड़े हुए हैं पे हमको जानना चाहिए और डी शायद भी कहते हैं कि दो काम तो हम नहीं कर सकें इनको रखो तो तो हम आराम से उनको हिफाजत कर सकते हैं अगर यहाँ इनको भी रखो और बड़े गुस्से से गुस्से भरे हुए ऐसे शरणार्थी आते हैं तो उनका भी तकसीम क्या निकालना था इसलिए उस पर गुजर गई और तब तो निकले वो शरणार्थियों ने मुझको सुनाया कि क्या क्या हुआ है जब ट्रेन में से आते हैं तो वहाँ भी उसको मार डालते हैं तो दो दफे ऐसा हुआ उन्होंने देखा ऐसा और हमने तो अखबारों में तो देख आ गए हैं लेकिन तुम तो हम तो डरिया भरा है हिंदू और मुसलमान का डरिया ही है तो इतने आए तो हमारे क्या करना चाहिए और हम कहाँ जाते या उनको भेजते हैं जैसे एक एक एक, एक फुटबॉल है उसको एक ब, वो हमारे लाट मारे और जहां भेजो वहां जाएगा फुटबॉल तो अपनी गति नहीं रखता है ऐसे आज हमारे शरणार्थी है वो फुटबॉल जैसे बन गए हैं ट्रेडर वो भेजे हुकूमत वहाँ जाए हुकूमत कौन है तो वो है हुमत डॉक्टर को और उसके साथ ही हुमत जो की है वो नहीं है तो सही लेकिन वो तो सेंटर है हम और हमारा काम तो ऐसे चलता है कि सेंटर ऐसे निकाला और चले उठा तो नहीं है उनके साथियों तो तो साथ की कार्रवाई है मुझको बड़ा दर्द होता है क्योंकि डॉक्टर गोविचंद वो शख्स है मुझको पूछकर ही कुछ करते आए और बहुत काम उन्होंने किया है हरिजन सेवक संघ का काम वो करते है? मेरा मेरा तो क्या लेकिन मैं तो हरिजन सेवक में हूं उसको बनाने वाला हूँ चरका संघ में हूँ उसको भी बनाने वाला मेरा तो मैं कहता हूं मेरा तो चरका संघ का काम भी वो करें वैसे उद्योग का ग्राम उद्योग का तो वो भी डॉक्टर को पीछे करे कोई मेरी चीज ऐसी नहीं है जिसको मैं दूसरे किसी के मार्फट से करवाने वाला ऐसा मेरे साथ का संबंध वो जो मेरे ऐसे साथी मित्र कहो सब कुछ वो डॉक्टर गोपीचंद अब बिल्कुल वो वो चला ही नहीं सकते हैं हुकूमत और वो तो वो तो बड़ा ऑर्गेनाइजर है अच्छा डॉक्टर है और वहाँ लाहौर में तो गोपीचंद राजा है ऐसा मैं समझता था इस तरह से काम चलाने वाला अब भी लेकिन आज ये हुकूमत का काम उसके साम पास आ गया वो उसकी शक्ति से बाहर चला गया ऐसा मुझको लगता है लेकिन कैसा भी हो तो मैं तो आपको कहता हूँ वो वहाँ जो तो शरणार्थी वो सुन रहे हैं मैंने उनको कहा उनको तो सुना नहीं सकता था वहाँ जो ये लाउड स्पीकर तो चलता नहीं था तो मैंने कहा मैं ठीक साढ़ा पाँच बजे के बाद बोलने वाला हूँ तो आपकी बात करूँगा और वहाँ रेलो है उनके पास तो वो तो राजी हो गए अच्छा हम सब सुनेंगे तो क्योंकि हजारों शरणार्थी वो आ गए थे आखिर में उनको भी मिला ट्रेन का स्टेशन है वहाँ भी पड़े हैं उनको भी मिला बड़े बेहाल है और मुझको तो मैंने तो कहा ना रो तो सकता नहीं रोना चाहता नहीं रो तो सकता हूँ इसलिए मैं रोया तो नहीं लेकिन मुझको तो परेशानी पढ़ू तो में में ना कोई कोई ऐसा हादसा होने से तो मैं अपना अपना अपनी धीरज रख सकूंगा की नहीं वो मुझको पता नहीं है आज कोई कहे की ये शरणार्थी पहले तो बड़े अच्छे थे आज बन गए तो मुझको उसमें कोई आश्चर्य नहीं हो बने नहीं होगा बने कोई कोई तो बनते ही है लेकिन सब बने हैं ऐसा कहना भी वाहियाट होगा और वो लोगों ने मुझको कहा कि ऐसा कोई भी हम पर इल्जाम लगा दे कि सब के सब ऐसे हैं तो गलत बात है अरे हम इतना इतनी जहमत उठा कर यहाँ आए हैं वो दूसरों पर क्यों हम दर्ज डालेंगे दूसरों को परेशान कैसे करें हम कभी नहीं कर सकते हैं करने वाले नहीं है मैं मान लेता हूँ लेकिन मैंने देखा वो कि इतने हजार लोग पड़े थे वो सब खुश खुश हो गए खड़े हो गए जब मैं और मौलाना साहब वहां गए तो और बड़ी मोहब्बत से मिले कह तो नहीं सका तो देश बंधु थे मेरे तो ने थोड़ा उसकी आवाज बुलंद तो सकता है उसको है रेडियो तो हमारे यहाँ है वहां से बोलेगा और आप लोग तो इंतजारी में रहे बजे के, के बाद वो बोलेगा तो मैं बोलता तो हूँ लेकिन वहाँ तो हजारों रेफ्यूजी है वो सुन रहे हैं तो मुझको अच्छा लगता है आप तो सुनते हैं वो तो है मेरे पास बड़ी कीमत है लेकिन उनके सुना नहीं देखिए ये सब मैं कह रहा हूँ so, तो, तो, वो तो दूसरी बात है तो तो, तो वो कहते हैं साढ़े आठ बजे तो है वो तो सुने साढ़े आठ बजे तो बेचारे वो को हम तो खुशहाल पड़े हैं हमारे पास मकान है उनको देखो तो सही उनके पास मकान तो है ही नहीं वो स्टेशन पर पड़े हैं माता कितनी है वो तो वो तो बच्चा को पैदा करती है और ऐसी बेहाल जो पड़े हैं उसको मैं ये कहूं कि आप साढ़े आठ बजे में इंतारी में रहे कि वो ऑल इंडिया रेडियो है वो आपको सुनाएगा वो मैं नहीं है, इसलिए मैंने पूछ लिया और कहा कि मैं साढ़े पांच बजे बोलूंगा तो आप सुन सकेंगे तो वो सुने साढ़े आठ बजे कोई शौकी हो तो सुने वो दूसरी बात है लेकिन वो वहां है ही नहीं कितने तो तंबुओं में पड़े हैं और कितने को तो न तम्बू है ना घर है न बाढ़ है न ओढ़ने का बुरा है बड़े बुरे हाल पड़े हैं पूरा खाना नहीं मिल सकता है उनको क्या कहूँ मैं कि साढ़े आठ बजे थर थर थर थर यहाँ हम कांपते हैं उनको मैं कहूँ कि आप साढ़े आठ बजे सुने वो मैं नहीं कर सकता था इसलिए मैंने कहा कि आप इंतजारी में रहें वहां अगर मेरी गाड़ी पहुंच गई तो साढ़े पांच बजे मैं बोलूंगा वो आप सुने तो अभी वो सुन रहे ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ तो मुझको दर्द तो ये होता है कि डॉक्टर गोपीचंद जैसे ऐसे बड़े आदमी अक्लमंद होते डॉक्टर होते हुए हमेशा तो आते रहते हैं वहां कोई प्रबंध नहीं है खाने पीने का प्रबंध नहीं है ऐसी जगह पर कैसे भेज सकते तो मैं तो डॉक्टर गोपी चंद को भी आपके मार्फट से सुना रहा हूँ अपनी जो कैबिनेट है उसको भी अच्छी तरह से इंतजाम से काम लेना चाहिए एक भी आदमी भेजते हैं तो पहले उनको कहे तो सही वो तो वो डीसी है वो तो उनका हमलदार है उनके माते हट काम करता है उसको कोई पता ही नहीं है उसको कोई पता नहीं है कि कौन आदमी आने वाले हैं और कौन नहीं उसका क्या करें अंग्रेज अगर रहे तो भी नहीं इसको पहुँच सकता है तो आजकल के हम आजादी लेकर भेज गए उसके पास से ऐसी उम्मीद कैसे करें और पीछे वो वो शरणार्थी वो कहा रहे तो क्या मुसलमानों को वहां से मारपीट कर निकाल देवे और पीछे वो शरणार्थी देखें वो भी कैसे बन सकता है और ऐसा हम करें तो सारा हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा इसलिए उनको डॉक्टर गोभीचंद की कैबिनेट को अच्छी तरह से सोच लोगों को लेकर क्या पहुंचा सकते हैं यहां से राजकुमारी क्यों डॉक्टर भेजे डॉक्टर वहां से जाना चाहिए लेकिन कहाँ से जाए कौन भेजे वो तो अच्छा हुआ कि मुझको पता चला राजकुमारी तो मेरी लड़की जैसी है और आती है हमेशा तो मैंने कहा कि जाओ इतना काम तो करो तो वो चली गई और उसने काम किया तब तो वे काम बन सका तो मैं मुझको बड़ा टर्ट होता है और अभी मैंने सुना कि गुड़गांव के पास तीन लाख मुसलमान पड़े हैं और उसको घर में से निकाल दिया और बच्चे अभी सड़कों पर बैठे हैं और उनको क्या करना है वो इसे जाड़े के दिनों में 300 मील की मुसाफरी पैदल करना मैं तो बैठा हूँ बड़ा निर्दल काम है उन मुसलमानों को गुना किया ऐसा मैं जानता नहीं हूँ लेकिन मान लिया कि गुनहेगार है तो क्या कोई गुन्गार को ऐसा हुआ है कि उसको 300 मील की जाड़े के दिनों में कूच करवाए कि जाओ तुम पैदल जाओ उसको बच्चे हैं बीबी है बच्चा है गोरू पड़े हैं सब ऐसी चले जाए कैसे हो सकता है मैंने तो इनकार किया है कि ये हो नहीं सकता है डॉक्टर गोपी ऐसा भट्टा हुक्म दे नहीं सकते हैं और जो बैठे हैं वो अपने घर पर बैठे रहें और यहाँ कोई ऐसा अमलदार है जो सर्जरी करता है तो उसको निकाल दे किसी अमलदार कहा हक बना है तो किसी को डरा कर अपने घर में से निकाल दें और जो घर में से निकाल दी ऐसा कहते हैं मेरी उम्मीद है कि तो वो सब बात आज तो ऐसी बन जाती है कि एक एक पक्षी ने कुछ आवाज़ किया तो कहते अरे ये दुश्मन आ गया ऐसे हम पड़े हैं ऐसा वो वो सौ में ऐसा ही बनता था यहाँ यहाँ मानी सारे हिंदुस्तान में वो वहां पड़ा था लॉडो तो वो कहता था वो दिखकर गया है तो सोलझर लोग ऐसे अप्रिश डते थे कि यहाँ से सिपाही आते हैं यहाँ से आते हैं तो कुछ थोड़ी सी आवाज़ चढ़ी तो कहते हैं कि सिपाही आते हैं इस से आज हम बन गए हैं तो कोई आते हैं हमला करने के लिए तो ऐसा बरकोक होती होने के कारण वो लंबी चौड़ी बात तो सोते हैं तो मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि लंबी चौड़ी ही बात है लेकिन अगर सही बात है तो मैं तो हाथ जोड़ के उस हकूमत को कहना चाहता हूँ कि ये ये आपका काम नहीं है हकूमत हैवानियत करे वो कैसे बन सकती है हैकूमत इस तरह से किसी को उठा नहीं सकती है हाँ वो राजी हो जाना तो उसके लिए प्रबंध करे लेकिन तो भी तीन तीन तीन मई की कुछ आज जारी के दिनों में हो नहीं सकती है इसमें उसको कोई शक नहीं है तो इतनी बात में कहता हूं तो उसमें वो पानीपत के लोगों को भी आ गया मेरा तो ऐसा साल है कि पानीपत में जो जो जो शरणागढ़ है उनको वहाँ बामन रख सकते हैं तो ठीक तो है दुष्वार है वहाँ कोई इंतजाम है ही नहीं तो दूसरी जगह पे उन लोगों को भी भेजना चाहिए तब लोग तो इसे मिलजुल कर पानीपत में रह सकते हैं तो पानीपत हम खो देते हैं और इस तरह से हम हमारे पास जो पड़ी हुई चीज है उसको हम खोदा ले, उसको ताराज करें और उम्मीद करें कि तो भी हिंदुस्तान के पास तो अखूट डोरट पड़ी है अखूट आदमी पड़े हैं तो काम करें वो हो नहीं सकता है हमको जानबूझकर परेशान होने की ये तो बात होती है मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो मिनट की मुसलमानों को कहा मर जाओ तो क्या हो परी मार डाले आपको लेकिन आपको जिस पड़े हैं वो पड़े लेकिन सब ऐसी हिम्मत रखने वाले थे मैं कि आज जो जो काम हो रहा है इस तरह से वो जो इस के कहा उसको नहीं करना चाहिए एक भी आदमी को इस तरह से भेजना नहीं चाहिए अम्बालाम्ब भी पड़े हैं ऐसे परेशानी में ऐसा सुनता हूँ वो सब मेरी तो उम्मीद है की उसमें अतिशक्ति है और जितनी सही बात है उसको गुरस्त करके आस्ते आस्ते किसी को भेजें तब तो काम अच्छा हो सकता है उठाना